छोड़ घोसला बाहर आया देखी डाले देखे पात और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात माँ क्या मुझको उड़ना आया नहीं चुरागुन तू भरमाया डाली से डाली पर पहुंचा देखी कलियां देखे फूल ऊपर उठकर फुनगी जानी नीचे झुककर जाना मूल माँ क्या मुझको उड़ना आया नहीं चुर्गुन तू भरमाया कच्चे पक्के फल पहचाने खये और गिराए काट खन गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बात माँ क्या मुझको उड़ना आया नहीं चुर्गुन तू भरमाया उस उस तरु से, उस तरु से पर आता जाता भर धरती की ओर दाना कोई कहीं पड़ा हो ठोक क्या मुझको उड़ना आया नहीं चुर्गुन तू भरमाया मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूँ अनिवार्य पुकार कोई अंदर से कहता है उड़जा उड़जा परमार माँ क्या मुझको उड़ना आया आज सफल हैं तेरे डने आज सफल है तेरी काया